भासार्थ इंद्र के लिए पर्याप्त सोम रस रखा गया है वही सोम रस संग्राम से अपरांग मुख इंद्र के अश्वों को यज्ञ को और वेगवान करता है जिसको वेगवान अश्व युद्ध में ले जाता है भारत इंद्र को सुंदर एवं सोमयुक्त यज्ञ में पहुंचाता है भाषार्थ हरितवर्ण स्मश्र एवं हरितवर्ण केशों को धारण करने वाला लोहे की भांति दृढ़ हृदय वाला शत्रुनाशक जो इंद्र जल्दी से हरितवर्ण सोम को ग्रहण करके उत्साह से बढ़ाता है तथा वह वेगवान अश्वों से यज्ञ रूप धन को पाता है वह अपने रथ को दो अश्रुओं को जीतकर हमारे सभी संकटों को दुखों को पार करे भासार्थ इंद्र के दो हरित उज्जवल नेत्र यज्ञ में दो स्त्रुओं की भात विशेष रूप से सोम पर लगे रहते हैं तथा इसकी हरित वर्ण दो दाढ़ी सोम ग्रहण करने के लिए कंपित होती हैं इस पूर्ण पाती हैं और जब परिष्कृत चम्मच में जो अति सुखदायक कांति युक्त सोम रस था उसे पीकर वह अपने अश्वों को तैयार करता है तब हम उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थ और कांतिमान इंद्र का घर द्यावा पृथ्वी पर ही है वह रथ पर चढ़कर घोड़ी की भांति अत्यंत वेग से संग्राम में जाता है हे इंद्र और अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति बलवान ऐसे तेरी कामना करती हैं इसलिए एक चुक् यजमान का प्रकाश मान तू प्रचुर अन्न ग्रहण करता है भाषार्थ हे इंद्र कामाय मान तू अपनी महिमा से दावा पृथ्वी को व्याप्त करता है तथा नित्य नवीन और प्रिय मननीय स्तोत्र की तू कामना करता है हे बलशाली इंद्र उदक जल का रमणीय गृह मेघ को एवं तैरक सूर्य को प्रकट कर भाषार्थ हे इंद्र सोमपान करके हरितवर्ण मुख एवं रमणीय तुझे रथ पर बिठाकर रथ में जोते तुम्हारे अश्व मानवों के यज्ञ में ले आए जिससे तेरे लिए स्नेह पूर्वक प्रस्तुत किया हुआ मीठा यज्ञ साधन और दस अंगुलियों से सोमपान की कामना करने वाला तू पीकर संग्राम में विजय प्राप्त करोगे भाषार्थ हे इंद्र पहले प्रातः सवन में जो सोम प्रस्तुत हुआ है उसको तुमने ग्रहण किया है हे विश्व के स्वामिन और इस समय मध्याह्न दिन समन में जो सोम प्रस्तुत हुआ है वह तुम्हारे लिए ही है इस मीठे सोम का आस्वादन करो हे बहुत वर्षा करने वाले इंद्र तू अपने उदर में सोम रस को सेचित कर सप्त नवततम सुक्तम भाषार्थ नाना रूप पोषण समर्थ रस आदि से पूर्ण जो औषधियां देवों ने पूर्व समय में तीन युग में सत्य त्रेता एवं द्वापर वा वसंत वर्षा एवं शरद बनाई हैं वह सब पिंगल वर्ण औषधियां 107 स्थानों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं ऐसा मैं जानता हूं भाषार्थ हे मातृ रूप औषधियों तुम्हारे सैकड़ों जन्म स्थान हैं और तुम्हारे हजारों अंकुर पौधे हैं और तुम सभी अनेक कार्य सामर्थ्यों से युक्त हो तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो भाषार्थ हे औषधियों तुम फूल एवं उत्तम फलों वाली होकर रोगी के प्रति प्रसन्न होओ तुम घोड़े की भांति ही रोग रूप शत्रु पर विजय करने वाली हो तथा रोग पीड़ाओं को रोकने वाली एवं रोगी को कष्ट से पार करने वाली हो भाषार्थ हे दिव्य गुणों से युक्त औषधियों तुम माता की भात हितकारिणी हो मैं तुमको यह कहता हूं चिकित्सक मानव मैं औषधियों को प्राप्त करने के लिए अश्वों गौ वस्त्र इवन अपने आप को भी तेरे लिए देता हूं भाषार्थ हे औषधियों तुम्हारा अस्वस्थ वृक्ष पर निवास स्थान है तुम पलाश वृक्ष पर निवास करती हो तुम गायों का पोषण करती हो जिस समय तुम मानवों का संवर्धन करती हो भाषार्थ जैसे राजा लोग युद्ध में इकट्ठे होते हैं उसी प्रकार अनेक औषधियां इकट्ठी होती हैं वह विद्वान पुरुष चिकित्सक कहता है वह पीड़ाओं का नाशक एवं रोगों का विनाश करता है भाषार्थ अश्ववती सोमवती ऊर्जायन्ति एवं उदोजस और अन्य सभी औषधियों को इसे निरोग करने के लिए मैं जानता हूं भाषार्थ गोशाला से जैसे गायें बाहर होती हैं वैसे ही औषधियों से नाना प्रकार के बल स्वयं उत्पन्न होते हैं हे पुरुष तेरे शरीर की सेवा करने वाली ये औषधियां तुझे स्वास्थ्य रूप धन देंगी भाशार्थ हे औषधियों तुम्हारी माता का नाम इष्कृति निरोग करने वाली है इसलिए तुम भी रोगों को दूर करने वाली हो तुम शीघ्र गमनशील एवं पतनशील होवो जिससे जो रोगों से पीड़ित हैं उन्हें निरोग करो भाशार्थ जैसे चोर गोष्ठ पर हमला करता है वैसे ही सभी व्यापी एवं सर्व औषधियां रोगों पर हमला करती हैं जो कुछ शरीर का पीड़ा कारक रोग का कारण है उसको औषधियां दूर करती हैं भाशार्थ जब बल देने वाला मैं इन औषधियों को हाथ में लेता हूं तब जिस प्रकार व्याध से डरकर प्राणी भागते हैं उसी प्रकार रोग का मूल अंश भी पूर्ववत नष्ट हो जाता है भाशार्थ हे औषधियों जिस रोगी मानव के अंग प्रत्यंग एवं ग्रंथि ग्रंथि में व्याप्त हो जाती है बलवान मध्यस्थ व्यक्त की भांति उसके शरीर में से रोग को दूर कर देती हो भासार्थ हे रोग तू चाश एवं किकि देवी पक्षी जैसे बहुत वेग से उड़ जाते हैं वैसे ही शीघ्र दूर होओ और वायु के वेग के साथ तथा गोह की भांति तू नष्ट हो भासार्थ हे औषधियों तुम में से एक और षप दूस्रिय के समीब जाए और दूसरी तीसरे के समीब जाए इस प्रकार संसार की वे सारी और षभिया एक मत होकर मेरे इस वचन की याचना की रच्छा करें भाशार्थ जो फल वाली हैं जो फल रहित हैं जो पूल रहित हैं और फूल वाली हैं वे सब बृहस्पति के द्वारा उत्पादित होकर हमें पाप एवं रोग से मुक्त करें भाषार्थ औषधियां मुझे शपथ से उत्पन्न पापों से बचाएं तथा वरुण के पास यम की वेड़ी से और देव संबंधी सभी प्रकार से पाप से भी वे औषधियां मुझे मुक्त करें भाषार्थ द्युलोक से नीचे आती हुई औषधियों ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती हैं उस पुरुष का शरीर रोगों से पीड़ित नहीं होता भाषार्थ जिन औषधियों का राजा सोम है तथा असंख्य और सैकड़ों गुणों से युक्त हैं उनमें हे सोम तू श्रेष्ठ हो इसलिए तुम मेरे इच्छित को प्राप्त कराने में और हृदय को सुखी करने में समर्थ हो भाषार्थ जो औषधियां जिनमें सोम औषधि मुख्य है तथा जो प्रत्वी के अनेक स्थानों में अधिस्ठित हैं वे ही ब्रिहश्पति द्वारा उत्पादित और शदियां इस रोगी को बल प्रदान करें भाशार्थ हे और शदियों तुमको खोद कर निकालने वाला स्वयंग नस्ट नो हो जिसके आरोग्य के लिए मैं तुमको खोदता हूं वह भी नष्ट नहीं हो हमारे दो पाए एवं चौपाए पुत्र और पशु आदि सभी जीव रोग से रहित हों भाषार्थ जो औषधियां यह स्तोत्र सुनती हैं तथा जो बहुत दूरी पर हैं वे सभी औषधियां मिलकर इस रोग युक्त शरीर को बल सामर्थ्य दें भाषार्थ औषधियां राजा सोम के साथ यह बोलती हैं कि जिसके लिए औषध तज्ञ वैद्य चिकित्सा करता है हे राजन उसको हम संकट से पार कर देती हैं भाषार्थ हे औषधि तू औषधियों से उत्तम है सभी अन्य वृक्ष तेरे से कनिष्ठ हैं जो हमें नष्ट करता है वह हमारे वश में होकर रहे अष्टनौ ततम सुक्तम भाषार्थ हे बृहस्पति तू मेरे लिए वृष्टि करने वाले देवता के पास जाओ तू मित्र वरुण पूषा या आदित्य एवं वशुओं के साथ इंद्र ही हो वह तू मेघ से शंतन राजा के लिए पानी बरसाओ भाशार्थ हे देवापि तेरे पास से कोई एक तेजसवी देव को वेगशाली एवं ज्ञानवान है वह दूत होकर मेरे पास आए हे बृहस्पति सभी विषयों से विमुख होकर मेरे प्रति ही लौट आओ तेरे लिए मैं भावार्थ पूर्ण तेजस्वी स्तोत्र प्रदान करता हूं भाषार्थ हे बृहस्पति हमारे मुह में एक तेजस्वी स्तोत्र युक्त वाणी प्रदान कर जो निर्दोष एवं ओज युक्त हो जिससे हम दोनों शंतनु के लिए आकाश से मृद्र रस वृष्टि प्रविष्ट हो भाषार्थ हमें मीठा रस वृष्टि प्राप्त हो हे इंद्र रथ के ऊपर रखा हुआ हजारों प्रकार का धन हमें दो हे hey देवाधिदेव तू इस यज्ञ कार्य में आकर विराज समय समय पर देवों का पूजन कर एवं हवि देकर उनको संतुष्ट कर